हरि तत्सत्श्रीमतेमचंद्रा नम श्रीमते, श्रीमते आनंदष्यकाराय नमः श्रीमते दासाय नमः सीतानाथ सभा वंदे गुरुपरमपरा स्मृता तरुण तप करुणयाहरं हर तीन नृण अभंगुरतु विद्युतां वलयिशतेुता कलिंदगी तटसुरदुम मदीयमति चुंबिनी का होत कादंबिनी विश्व मधव ढुंडि दंडपाणी चैरव वंदे काशी गुहा गंगा भवा मणिकर्णि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 J जय रघु जय शिया राम वल्लभ सीता राम श्री राम जय राम जय जय राम शिवृंदावन बिहारी लाल की जय जगद गुरु यदि चक्र चूड़ामि श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय श्री स्वामी मलोकदास जी महाराज की जय श्री पहाड़ी बाबा सरकार की जय श्री भक्त माली जी महाराज की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय राम भक्त श्री विश्वनाथ भगवान की जय नमः पार्वती पतये हरा हर महादे अन ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्रीहरि की असीम उनकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में बैठ करके मनुष्य जन्म का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग श्री संप्रदाय श्री रामानंद संप्रदाय के बृहत इतिहास का विवरण तथा तो विस्तृत विवेचन इस शीर्षक रूपी सत्संग के माध्यम से हम लोग आत्मचिंतन कर रहे हैं संसार में जो भी कुछ अवभासित होता है सब नाशवान है इस हम सभी जानते हैं और उसमें इसी संसार में विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुसार सर्वम खल विदम ब्रह्म इस सिद्धांत के अनुसार वह परमात्मा दूध में घृत की तरह छिपा हुआ है और जैसे दूध में छिपे हुए घृत को निकालने के लिए एक विशेष पद्धति का आश्रय लेना होता है उसी प्रकार इस संसार में छिपे हुए भगवत को प्राप्त करने के लिए शास्त्र रूपी मथनी से इस संसार के दार्शनिक दुग्ध को मथना होता है दही को माठे को मथना होता है तब इससे परमात्म रूपी घृत की प्राप्ति होती है और उन शास्त्रों का अवलंबन आचार्य लोग लेते हैं और आचार्य अपने जीवन में कृतार्थ करके और हमें उस मार्ग पर ले जाते हैं ताकि हम भी परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सके तो आइए हम लोग अब अपने शीर्षक की ओर चलें। वह परमात्मा संपूर्ण सृष्टि की रचना करता है और फिर जैसे मकड़ी अपने जाल को अपने में ही समेट लेती है वैसे ही वह संसार को समेट लेते हैं इसके बारे में श्री मलुकदास जी ने कहा आदि पुरुष जब किन् विचारा लख चौरासी भागा जा पंचतत्व की गुदरी बी ये ज्ञान बुधड़ी है रामानंदाचार्य भगवान के द्वारा लिखा हुआ है मनुदास जी के द्वारा नहीं पंच तत्व की गुदरी ते ठाड़ी ये तो कबीरदास जी को उपदेश किया है स्वामी जी ने जीवसंग पांच पची सहलागे काम अरुक्रोध मोह रस पागे तामे जीव ब्रह्मा माया समरथ ऐसा खेल बना गुदरी को देखो सुन तो अदम क्या oh, yeah. चांद सूरज पूर्व दल लागे गुरु प्रताप सोवत ठ जागे शब्द कि सुरती को था ज्ञान के तोभ से सीवन लागा नाम के साजन हो मत मधिमेल सब तारि छो अब गुदरी की करो होसियारि दाग ना गये देखो विचारि जिन गुदरी का किन्चार जो इस गुदड़ी का विचार किया इसको संभाल करके रखा इसको दाग नहीं लगने दिया तीन को मिली गए श्री जन हा श्री रामानंद स्वामी जी ने कहा आदि पुरुष जब किन्न विचारा लख चौरासी धागा जारा पांच तत्व की गुधरी बीनी तीन गुण थे सत्य गुण रजोगुन तमोगुण तीन ठाड़ी गुनंते की। जीव संग पांच पचीस ही ला काम और क्रोध मोह रस पा गये शब्द की सुई को धागा ज्ञान के से सीवन लागा नाम के साबुन होई कुमति मैल सब डारे छोई अब गुदरी की करो होशियारी दाग न ला देख बिचारी जिन बुद्धि का किन्न विचारा तिनको मिल गए सृजन हारा आगे बहुत लंबी पंक्ति है तो वो परम तत्व को प्राप्त कैसे करेंगे ये स्वामी जी ने बताया तो उसी परम तत्व को प्राप्त करने के लिए भगवत काल से जब से भगवान है अनादि काल से संप्रदाय की परंपरा चली आ रही है पत्मोत्तर के पद्म कलौल भविष्य चार संप्रदायन श्री ब्रह्मद्रसन का इतनी होगी श्री रुद्र सनक ये पृथ्वी पर पृथ्वी को पवित्र करने के लिए पृथ्वी के जीवों को पवित्र करने के लिए चार संप्रदाय होंगे सदाचार मोहदधि के अनुसार रामानंदे श्रिय विद्वान विद्यान मध्वाध्वाचार्य चतुर्मुखम विष्णुस्वामुद्रं तो निबार कंच चतुस्सन अर्थात श्री संप्रदाय के मध्यवर्ती आचार्य कौन होंगे तो सदाचार महोदधि में लिखा कि श्री संप्रदाय के मध्यवर्ती आचार्य श्री आनंद भाष्य के रचयिता अनंत श्री विभूषित अनंत श्री संपन्न रामावतार जगद गुरु श्री रामानंदाचार्य जी को जानना चाहिए इसलिए भगवान शिव ने भगवती पराम्बा को उपदेश किया है वाल्मीकि संहिता के अनुसार अनुसारयाग तो में होंगे यतीश्वर है यदि चक्र चूड़ामणि होंगे उनका नाम रामानंद होगा साक्षात ईश्वर ही होंगे और श्री संप्रदाय के मध्यवर्ती आचार्य श्री रामानंद स्वामी जी श्री मध्वाचार्य जी को ब्रह्म संप्रदाय के मध्यवर्ती आचार्य के रूप में जाना जाएगा नाम तो सब में पहले लगा हुआ श्री संप्रदाय रुद्र संप्रदाय तो श्री तत्व से प्रवर्तिका का नाम तो आए प्रवर्तक या प्रवर्तिका का नाम तो अभीत ही है नाम से ही क्योंकि तो अनवर्थ संज्ञा श्री संप्रदाय मतलब श्री संप्रदाय ब्रह्मण संप्रदाय रुद्र संप्रदाय और सड़क से संप्रदाय किंतु मध्यवर्ती आचार्य जिनके नाम से उस परंपरा को जोड़कर देखा जाने लगा जिसमें भगवत तत्व का अवतार हो यद्य विभूति मत्सत्व श्री मधुर्जित वाह इस सिद्धांत से तो श्री संप्रदाय के मध्यवर्ती आचार्य श्री आनंद भाष्य के रचयिता भगवान श्री रामानंदाचार्य श्री मध्वाचार्य जी को ब्रह्म संप्रदाय का उसी प्रकार रुद्र संप्रदाय का श्री विष्णु स्वामी जी को माना जाता है ये रुद्र संप्रदाय के आचार्य और सनक संप्रदाय का कुछ लोग सनकादि संप्रदाय के आचार्य सनकादि संप्रदाय के आचार्य श्री निम्बारकाचार्य जी को जानना चाहिए तो इस प्रकार श्री संप्रदाय से कुछ लोग श्री रामानुजाचार्य भगवान को भी अभिहित करते हैं इस पर तो स्पष्ट विवरण श्री निग्रहाचार्य जी के वक्तव्य पर उत्तर और समाधान करते समय हम दे चुके हैं वेद के अनुसार एक ही मंत्र परंपरा श्री संप्रदाय में अभिहित है अब एक की मंत्र परंपरा श्री सीता जी से है एक की मंत्र परंपरा श्री लक्ष्मी जी से है तो फिर एक ही परंपरा कैसे हो सकती है और आप कहेंगे श्री नाम लक्ष्मी जी का है अपितु विपत्ति लभ्य अर्थ में श्री लक्ष्मी का भी नाम हो सकता है श्री पराम्बा भगवती पार्वती का भी नाम हो सकता है श्री सीता जी का भी नाम हो सकता है श्री राधा जी का भी नाम हो सकता है इतना तो छोड़ दो श्री सचि का भी नाम हो सकता है इंद्रपत्नी लिया सेवायाची प्रक्षयाम दीर्घो संप्रसारण चूत्र से जब श्री सेवायां धातु से श्रयति हरिम इति श्री श्रयति विष्णुमती श्री श्रयति इंद्रम श्री श्रयति शंभुम श्री श्रयति राी श्रयति कृष्णम श्री इस तरह लभ्य होने पर श्री सेवायाम धातु से कु प्रत्यय होने के बाद दीर्घ और संप्रसारणा भाव होकर श्री शब्द की निष्पत्ति होती है अभी तंत्री तरी लक्ष्मी ध्री हृ श्रीनामुता अलिंग वृत्तीनाम सोलोपो न कदाचन वासु का लोप नहीं होता इसलिए से हो व्याकरण सूत्र से विसर्ग होकर श्री ही बनता इसका तात्पर्य क्या हुआ लब्ध अर्थ है लेकिन जब ब्राह्मानंद संप्रदाय की बात आएगी तो मैथिली महोपनिषद का आश्रय लेकर के जब ये पुष्ट किया जाएगा वाल्मीकि संहिता के तृतीय अध्याय के अनुसार श्री सीता सूनवे ब्रह्मणे सु दिख मंत्रज परंपरा मैथिली महोपिश इमं, इमं मनु पूर्व साकेत माम अवोचत अहम हनुमते मम प्रिया प्रियतराय सवेद वेदिने ब्रह्मणे सवशिष्ठा सपराशराय स जब ये मैथिली महोपरिषद का वर्णन होगा तो जैसे ही श्री संप्रदाय की बात आएगी तो यहाँ विपत्ति क्या होगा श्रयती रामम राघवम रामचंद्रम व सा होगा अब आप कहेंगे ऐसा आपने कैसे कह दिया भगवान की दो पत्नी है ये प्रामाणिक है इकतीसवे अध्याय के बाईसवें मंत्र शुक्ल युर्वेद श्रीश्चते लक्ष्मीश्च श्रीश्च ते लक्ष्मी पत् वह रात्रे पार्शे नक्षणीश्वीनोंखाणाण सर्वोक मई रुद्रिमी श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्ौ उस परम पुरुष परमात्मा की दो पत्नियां श्री और लक्ष्मी तो श्री और लक्ष्मी पर्यायवाची होने के कारण कई लोग भ्रम खा जाते हैं और ऊंट पे टांग अर्थ करने लगते हैं वस्तुतः है। श्री तत्व से अभिहित कौन है यहां पर श्री तत्पर से अभिहित भगवती पराम्बा जानकी हैं, जानकी जी तो इसके बाद श्री रामानंद संप्रदाय में बड़गल और तिंगल नाम के दो तिलक हैं जिसमें तिंगल तिलक जो ये तिलक है ये रामानंद संप्रदाय से मिलता जुलता है इसलिए लोग भ्रमवशात एक ही परंपरा समझ लेते हैं देखिए परंपरा का आख्यान आवश्यक क्यों है कठोपनिषद के द्वितीय वल्ली में प्रथम मंत्र का एक अनुरूप हम बताते हैं अन्य श्रेयो अेयत प्रेयस्ते उभे नानार्थे नाष सीताेय आदद साधुवती हीयते प्रेय वृनी श्रेय मनुष्य में तस्वीत विनक्तिधीराेयो धीरो मंदो योगेणीतेषद श्रेय और प्रेय इन दोनों वृत्तियों में से मनुष्य किसी ना किसी न किसी का वर्ण करता है या तो श्रेय का वर्ण करेगा या प्रेय का वर्ण करेगा ध्यान से सुने जो प्रेय का वर्ण करता है सांसारिक लक्ष्य को लेकर के जो चलता है वो वास्तविक लक्ष्य से चित हो जाता है जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा नर्तन पाया प्रे मतलब विषय की ओर नर्तन पाया विषय मान दे पलटी सुधाते दे सठ कहा कि इस नर्तन को पाकर के जो लोग प्रेय की ओर जाते हैं विषय में मन को लगाते हैं बोले तो पलट सुधाते वो धूर्त अमृत से पलट करके विष को अपनाता है किसको अपनाता है विष को अपनाता है जिनमें श्रेय और प्रेय दोनों का विचार है और विचार करके श्रेयस्कर श्रेय के मार्ग पर चलते हैं और जिनमें आने वाले दुख दुखादि को प्रारब्ध जन्य आगमा पाई मानकर परिस्थितियों से विचलित नहीं होते और कल्याण कार्यों में लगे होते हैं उन्हें ही संत कहा जाता है वो ही संप्रदाय में आने के अधिकारी यद्यपि श्री रामानुज संप्रदाय भी वैष्णवों में अत्यंत सम्मान के योग्य हैं क्योंकि दार्शनिक चिंतन जो रामानुज संप्रदाय का है जिसमें यति चक्र चूड़ामी जगत भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने अद्वैत को पूर्व पक्ष बना करके वचसुधा वचस्पनिषद दुग्धा ब्रह्मसूत्र का श्लोक है रामानुज भाष्य का उसमें कह रहे हैं कि मैं पूर्वाचार्यों का अवलंबन करके मैं इस भाष्य को और भी विशुद्ध रूप से परिष्कृत करके लिख रहा हूं अखिल जन्मस्थे क्या है अखिल भूल गए देखना होगा हम हमको भी भूल गया तो उस रामानुज भाष्य में जो पूर्व पक्ष अद्वैत को बनाया हमने तो उसका बहुत आगे तक अध्ययन किया और उन्होंने जो विशिष्टा द्वैत का अत्यंत संशोधित चिंतन दिया है वो सराहनीय है आज भी बड़े बड़े विद्वानों के दांत खट्टे हो जाते हैं श्रीभाष लगाने में और उस पर श्रुति प्रकाशिका नाम की टीका क्या कहना अद्भुत है तो वैष्णवों में सम्माननीय है ये परंपरा किंतु चतुस् संप्रदाय के संगठन में नहीं होने के कारण इनके यहां अनि अखाड़ा द्वारा आदि की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए उनकी चतुस् संप्रदाय में गिनती नहीं होती इसकी श्री संप्रदाय से श्री रामानंद संप्रदाय ही है जिसके स्वतंत्र अनि अखाड़े और द्वारे हैं महाकुंभ के पर्व पर चतुस् संप्रदाय के खाल से वैरागी कैंप आदि में श्री रामानंद संप्रदाय का प्रतिनिधि ही श्री महंत होता है इन्हीं चतुस्प्रदायों का वर्णन करते हुए भक्तमाल में लिखा जिसको शोधित पत्र और पांडुलिपि चाहिए हमसे संपर्क कर सकते हैं लेकिन वह आधिकारिक व्यक्ति हो उस पांडुलिपि में लिखा बाद में बदल करके लोगों ने नाम परिवर्तित करके छापना प्रारंभ किया पहले श्री रामानंद था उसमें लोग रामानुज डाल दिए तो उसमें लिखा श्री रामानंद उदार सुधा निधि अवनी कल श्रीरामानंद उदार सुधार विधि अवनी कल्पतरो विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करू साधुजी मध्वाचारज मेघ सर ऊसर भरिया भक्ति सर ऊसर भरिया साधु जी निबादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जो हरिया कु जन्म कर्म भागवत धर्म संप्रदाय था अघट चौबीस प्रथम हरि धरे क्यों चतुर्भ्यूह कलयुग प्रगट श्रीरावानंद श्री पद्धती विष्णुस्वाम त्रिपुरार निबादित सन का मधुकर गुरुमुख चा मनुख शतक में लिखा इसी रामानंद संप्रदाय के बारे में क्या लिखा जान श्री सन ब्रह्मा रुद्र उदार कहमलोक वैदिक यही संप्रदाय हैं चार जी के रामा श्री के कह कहमलोक सनकाद के श्री निम्बार काचारोक श्री ब्रह्म के हैं माधवाचार्य विष्णु स्वामी श्री रुद्र के संप्रदाय आचार्य मनुष्य है। इस बात को प्रामाणिक रूप से जानना हो तो विक्रमाब्द 2000 में श्री रामानंद साहित्य प्रचारक संत अयोध्या श्री रामानंद साहित्य प्रचारक संघ अयोध्या से प्रकाशित हुआ है जिसमें मठ की स्मारिका छपी हुई है वो वहां से देखना चाहिए तो इसके बाद आगे श्री संप्रदाय का हम विवेचन कर रहे हैं सृष्टि के आरंभ में केवल श्री वैष्णव धर्म ही था उस वैदिक काल में मानव जाति का एक यही अल, अवलंबन था जैसा कि वेद में लिखा हरि ओम मां यज्ञ यज्ञमय जंतवास्ता धर्मा प्रथमान्यासन्ना तेहनाक महिमा न सचंत पूर्वे साध्यावा येन यज्ञ अयज यज्ञ यज्ञम अयज्त उच्चारण काल में गुरु परंपरा से यज्ञ कहते हैं लेकिन जब इसकी वित्पत्ति करेंगे तो हमें व्याकरण से शुद्ध करना होगा यज्ञ तो यज्ञ के द्वारा यज्ञ अर्थात उपासना उनके द्वारा यज्ञम अयजंत यज्ञों वै विष्णु यज्ञम अयजतुक्त विष्णु अयजंत मतलब देवताओं ने यज्ञयागा कर्म के द्वारा परब्रह्म परमात्मा विष्णु अर्थात परब्रह्म पर व्याप्तो धातु इति हो अर्थात राम राम जी का पूजन किया अब कोई कहेगा भैया राम जी का पूजन अब विष्णु का अर्थ राम कैसे कर दिए हम भाई परंपरा के हैं तो हम तो अर्थ अपने इष्ट का ही करेंगे परंपरा के इष्ट का ही करेंगे क्योंकि विष्णु शब्द है वह भी विपत्ति लव्य है बिस्लरी व्याप्त धातु है किसी को इस वक्तव्य पे शास्त्रार्थ करना हो तो स्वागत है कि विष्णु शब्द का अर्थ राम नहीं होगा तो शास्त्रार्थ कर सकता है मैं चुनौती देता हूं क्योंकि बिस्लि व्याप्त धातु से इति विष्णु जो व्यापक है वही विष्णु है रमनते योगिनो यस्मिन सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे ना परब्रह्मा विधीयते जो योगियों के चित्त में रमण करते हैं ऐसे राम तत्व तो तो पर ब्रह्म से अवेत हैं इसलिए परब्रह्म मतलब विष्णु मतलब भगवान श्री राम कोई कार्षणी हो कृष्ण भक्त हो तो विष्णुकार्थ कृष्ण भी कर सकते हैं क्योंकि वो भी व्यापक ही हैं नारायण भी अर्थ कर सकते हैं वो भी व्यापक है कितना उदार है सनातन शास्त्र कि सब अपने अपने ढंग से आर्षक प्रमाण लेकर के अपने अपने इष्ट को सिद्ध कर सकते हैं विष्णुकार्थ महादेव भी हो जाएगा इसलिए बाल्मीकि रामायण में कई जगह राम जी के लिए विष्णु शब्द का प्रयोग हुआ है तो यज्ञेन यज्ञ के द्वारा यज्ञम अयजंता यज्ञो वही विष्णु रामम अयजंता देवास्तानी धर्मी प्रथम आसन तो इसका मतलब विष्णु पूजन रूप धर्म ही प्राथमिक धर्म था उस काल में इसीलिए प्रहलाद जी के वचन है श्री राम नाम जपताम कुतो भयम् इस वचन के अनुसार राम जी की उपासना तब से प्रचलित है प्रहलाद जी हिरण्य के समय के हैं उन्हीं के पुत्र थे तो उस समय से राम नाम जपताम कुतो भयम राम षाक्षर मंत्र उसका प्रभाव क्या था इसके लिए बृहदारीत स्मृति देखनी चाहिए वृद्धारित स्मृति में कहा है षडक्षर दास रथे ब्रह्म कथ्यते ैश्वर्यप्रदंलाम सर्वल्रदमद परम मंत्र ब्रह्मद्रादिदेवता ऋषिय महात्म ऋष्य महात्म या ज्वा भवां बुधौ अगस्त्यस्तु रुद्रत्तु को एक त्रगस््यस्त जप्वा रुद्रुद्रप्त ब्रह्मपो जौशिस्वेशता का मनुंच इन्द्रार्को गिरीनाद खिल्यादिमुनो देवेदी अनंत भगवन मंत्रा भगवन्मंत्रा नाम न तो सीषो सहस्राण तोल्य महामनु ब्रह्मा विष्णु रुद्रच कितने जाप अगस्ता प्रवृत्ति प्रमाणों से ये हमने जितने वाक्य कहे हैं इन प्रमाणों से उस समय तस्मिन समय तत्कालीन देवता ऋषि मुनि भी सभी राम मंत्र निष्ठ एवं रामोपासक थे उसी और जिस धर्म का आश्रय लिए थे उसी का नाम श्री संप्रदाय था उस समय श्री संप्रदाय में केवल श्री राम मंत्र की परंपरा थी अनेक ऋषि महर्षि श्री राम मंत्र के प्रचारक थे इसलिए कहा मैथिली महोपरिषद में श्री सीतारामत प्राप राम जी से जानकी जी ने मंत्र प्राप्त किया और सा दद सीता ददौ वायुसून वायुपुत्र हनुमजीकुदियादाविथम दद... ददौ इम मंत्रजपरंपरा मैथिलीमहोपिषद इमे मनु पूर्व साकेत अवोचत अहम हनुमते मैंने हनुमान जी को दिया जानकी जी कह रहे प्रियतरा ब्रह्मणा जी को सवशिष्ठा उन्होंने वशिष्ठ जी को सपराशराय उन्होंने पराशर जी को सब व्यासाय उन्होंने व्यास जी को और स सुखा उन्होंने सुखदेव जी को दिया अद्भुत परंपरा है इसके बाद इस प्रकार स्त्री संप्रदाय के श्री राम मंत्र तथा उसके सिद्धांत तथा संश्लिष्ट वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार बहुलतया इस धराधाम पर हो रहा था ऐतिहासिकों के सिद्धांतानुसार इन्हीं महर्षियों में से ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रगस्ता वृद्धारित स्मृति के प्रमाण अनुसार इन्ही महर्षियों में से महर्षि अगस्त पुराण के पांचवें अध्याय के अंठावनवे श्लोक के अनुसार इतुक्त दक्षिणा सनाथाम करोनि निजरण विनयासाध्या तपोनिधि वो कहाँ गए बोले दक्षिण देश को गए काशी खंड में लिखा कि जब विंध्य पर्वत अत्यंत उग्र होकर के जब उन्होंने सूर्य की गति रोक दी तो उस समय धराधाम पर ज्योतिष विप्लव होने लगा दिन रात का कुछ समझ में नहीं आने लगा और सूर्य के किरणों से उत्तप्त पृथ्वी बालुकामयी पृथ्वी जलने लगी तो सभी देवता आए अगस्त से प्रार्थना की को को नियंत्रित नियंत्रित करने के लिए और को नियंत्रित करके कहा कि तुम लेटे रहो जब तक मैं ना आ जाऊंक्ता दक्षिणाम आसाम उसके बाद दक्षिण देश को गए तो काशी खंड के पांचवें अध्याय के अंठावनवे श्लोक के अनुसार दक्षिण देश अर्थात भारत से बिंदगिरी का दमन करके दक्षिण भारत में जाकर के वैदिक आर्य संस्कृति का प्रचार महर्षि अगस्त ने किया दक्षिण भारतीयों के उस समय वैदिक संस्कार शून्यवाद देवभाषा को ग्रहण करने में असमर्थ होने के कारण महामहिम भगवान अगस्त ने देश काल के अनुसार द्रविड़ भाषा को जन्म दिया संप्रदाय के महनीय प्रपन्नामृत ग्रंथ के पचहत्तरवें अध्याय के पच्चीसवें श्लोक में लिखा है अथ प्रभृति एक सौ पांचवें अध्याय का सैतालीसवें श्लोक में प्रपन्नामृत में लिखा अगस्त्य भाषा रूपेण पुरा इत्यादि प्रमाण से द्रविड़ भाषा द्रविड़ मुनि अगस्त भाषा और अगस्त मुनि का ही पर्याय है महर्षि अगस्त ने द्रविड़ भाषा की रचना की उत्पत्ति की प्रचार से दुर्वस्थापन्न असभ्य द्रविड़ देश का जो कि तुष्टा के शाप से द्रविड़जन मायावी पिशुन पाप प्रिय और मंद बुद्धि हो गए थे और जो चोर आदि कर्म प्रवृत्त होने लगे थे उन सबको सत्संगति में लगाकर नाम मंत्र का प्रचार करके सबको सन्मार्ग का पथिक बना दिया उद्धार किया इन्हीं की कृपा से दाक्षिणात्यों को भक्ति ज्ञान और योग की प्राप्ति हुई इन्होंने श्री संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार दक्षिण में किया अयोध्या के उच्च कोटि के महात्मा तपस्वी विद्वान संत नाम नहीं लेंगे हम क्योंकि पहले ले चुके हैं उन्होंने संप्रदाय दुराग्रह के कारण भक्तमाल के किसी कल्पित पंक्ति को जिसको रामानंद संप्रदाय प्रक्षिप्त मानता है किंतु हम उस तो श्यतु दुर्जनन न्याय ना उसको सत्य मानकर भी प्रूफ कर चुके तो उसमें लिखा है भक्ति द्राविड़ उपजय लाए रामानंद तो द्रविड़ का अर्थ क्या? कि भक्ति द्राविड़ उपजय मतलब श्री कुरेशाचार्य स्वामी जी वहां पर भक्ति का प्रचार कर रहे थे उनसे दीक्षा लेकर के और उस परंपरा को रामानंद स्वामी जी ने उत्तर भारत में चलाया ये नितान्त ही भ्रम है अशास्त्रीय है वहां भक्ति द्रविड़ उपजय का अर्थ जो मैंने अभी प्रकरण कहा है अर्थात महर्षि अगस्त के द्वारा जो राम मंत्र के सिद्धांत का जो प्रचार हो रहा था श्री संप्रदाय का प्रचार हो रहा था उन सिद्धांतों का आश्रय लेकर के रामानंद स्वामी जी ने उत्तर भारत में उसका प्रचार दक्षिण भारत में दीर्घ तक ये परिपाटी चलती रही पश्चात कलो खलु खलु भविष्य नारायण पारायण इस वचन के अनुसार भगवान नारायण के उपासकों का एक नवीन मत कर के तैतालीस दिन बीतने के बाद उत्पन्न हुआ यह भी मत उदात्त भक्ति का प्रचारक था आदि पुरुष संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ थे परंतु प्रतापी प्रतापी भी थे उन्होंने श्री कबीरदास जी की पंक्ति श्री पलटू जी की श्री दादू जी की श्री रविदास जी की इनकी साखियों को द्रविड़ भाषा में भक्ति विषयक बहुत से पद और निबंध लिखे इनकी साखियों का आश्रय लेकर जो पीछे से द्रविड़ वेद के नाम से उत्पन्न हुए प्रसिद्ध हुए उन्होंने श्री राम मंत्र संबंध रखने वाले श्री संप्रदाय के सिद्धांतों को अपने अपने में संग्रह करना प्रारंभ किया थोड़ा सा न्यूनाधिक्य हुआ लेकिन श्री रामानुज स्वामी जी के काल में यह मत और प्रौढ़ हो गया अब यहां उनके उदात्त बुद्धि और वैदुष्य के कारण उनके मत की वृद्धि होने लगी साथ ही दक्षिण भारतीय और वीर सेवों से उनका संघर्ष होने लगा वीर सेवों के आक्रमण वैष्णवों के मठों में होने लगे मूर्तियां तोड़ी जाने लगी चारों तरफ शैवों ने वैष्णव से द्रोह कर दिया परिणाम स्वरूप वीर शैवों के अनुरोध से चोल राज प्रतिकार किया घोर से घोर यातनाएं दी जाने लगी श्री रामानुजीय यत्र तत्र शरण लेने लगे स्वयं भगवान श्री रामानुज काशाय दंड आदि का परित्याग करके छत वेश धारण करके और श्री रंगम से छत में निकल करके अरण्यों का आश्रय लेते हुए यादवाद्री वन पहुंचे कहते हैं बारह वर्ष तक रामानु स्वामी जी यादवाद्री वन में रहे और श्री वेंकटेश भगवान से इस संकट से प्राण पाने के लिए उन्होंने अभीति स्तव नामक प्रार्थना लिखी 12 वर्ष तक प्रतीक्षा करने के बाद कृमिकंठ के मृत्यु का समाचार सुना तो जैसे रावण की मृत्यु का समाचार सुनकर के वैदेही प्रसन्न हो गई थी ऐसे ही रामानु स्वामी जी प्रसन्न हुए चाहते तो साफ दे सकते थे लेकिन महात्माओं का ये सब काम नहीं होता इसलिए उन्होंने प्रतीक्षा की क्योंकि रामानुज समर्थ महापुरुष थे श्री रामानुजाचार्य जी साक्षात लक्ष्मण जी थे भगवान के शेषाव तो उसी क्रम में श्री रामानुजियों में अधिक संख्या में उत्तर भारत की और कुछ उन्न की उस समय वैष्णव चतुष ने उन्हें आश्रय दिया पूर्व अनुसार यहां भी रामानुजियों ने शिव और शैवों की निंदा प्रारंभ कर दी उत्तर भारत के शैव भ्रम से इस निंदा को सहन न किया गया इसका प्रतिकार होने लगा क्या किया जाए यहां भी शैव और वैष्णव परस्पर बंधु भाव से रहते थे लेकिन जब इस तरह के संघर्ष हुए तो शैव और वैष्णवो में संघर्ष होने लगा तब इतना होने पर भी वैष्णव चतुष संप्रदाय में परंपरा विशिष्टाद्वैत सिद्धांत से रामानुजियों का सिद्धांत मिलते हुए होने के कारण रामानंद संप्रदायग्रहियों ने उन महात्माओं को अपनी परंपरा में शरण दी कि वहां वाला विप्लव चल रहा है आप लोग भाई जैसे हैं मेरे यहां रहिए वैष्णव जगत में उनका आदर भी होने लगा इस आदर को पाकर के अपने को आचार्य और स्वमत को श्री संप्रदाय का होने का मिथ्याभिमान करने लगे और रामानंद संप्रदाय में भोले भाले लोग होते थे पढ़ाई लिखाई कम भजन ज्यादा करते थे और ये महात्मा सब पढ़े लिखे होते थे तो इन्होंने अपना सिद्धांत मिलाना चालू किया और कई जगह मंत्र बदलने लगे इसके बाद इष्ट मंत्रों की निंदा करने लगे राम मंत्र मोक्ष देने में असमर्थ है ऐसा कुप्रचार करने लगे तब चतुस्थाय ने संबत्स 1978 अठहत्तर विक्रमाप्त उन्नीस ईस्वी को वैशाख पूर्णिमा के कुंभ अवसर पर उज्जैन सिंहस्त में वैष्णव चतुस्थ संप्रदाय से उन्हें सदा के लिए बहिष्कृत कर दिया इतिहास कड़वा है अब तो बंधु भाव से रहते हैं और उस समय की स्थिति तो यह परंपरा है इसको जानना हो तो कौशलेंद्र मठ पालड़ी अहमदाबाद से प्रकाशित श्रीमठ मत्स्मा, श्रीमठ स्मारिका समीक्षा नामक ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए जिसमें पंडित सम्राट वैष्णवाचार्य श्री वैदेही कांत शरण जी ने युक्ति युक्त निबंधात्मक रूप से श्री संप्रदाय में घुसा गए घुसाए गए भ्रांत मतों का निर्मूलन बड़ी युक्तिपूर्वक किया है तो इसके बाद हम चतुर्संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांतों के चिंतन की ओर जानते हैं लेकिन आज कथा पर्याप्त हो गई है आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं कल हम लोग चतुस् संप्रदाय के परंपरा का विवेचन करेंगे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय आदि पुरुष जब किन् विचारा लखचौरासी धागा जा धीरज धुनी श्री रामानंद कह रहे थे धी धीरज धुनी।, धी धुनी ध्यान का धीरज धुनी ध्यान का सत्य की लंगोटी श्वेत सिंहासन युक्ति का मंडल कमंडल गी प्रेम फतीम से चिल से ही शील विवेक की माला सेल ही शील विवेक की मा दया कीटोपी दया किटोपी की तन मृग छाला तन धर्मशाला मेहर मतंगा मन बैशाखी मेहर मतंगा मन बैखी मन मृग तन करी राखी मन मृग तन करी राखी, राखी। निश्चय धोती धोतिका निश्चय धोती पवन जनेऊ निश्चय धोती पवन जनेऊ अजपा जपे सो जाने भे अजपा जपे सो जाने भे रहे निरंतर दाया रहे निरंतर की दाया साधु की संगति गही कछु पाया साधु की संगति गही कछु पाया हाथ लकुटिया दया झोरी हाथ लखदय झोरी छिमा खड़ा छोरी आदि पुरुष जब विचारा लखचौरासी भागा जा नम पार्वतीपते हरा हर महादे श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय सीता राम जय सीता सीता राम जय सीता नमः पार्वती पतय हरा हरा